एकोन विंशति तम मंत्र स्वाध्या भविष्य त्रधीयारन मंत्र ओं विष्णो कर्म पश्यत पदानि पद पृष्ठ संख्या उनी नाइन कर्माणि विष्णो कर्मा पश्यतो व्रता पशे इंद्रु स व्याख्यान हे मनुष्य लोगो विष्णु हो सर्वत्र व्यापक शुद्ध और स्वभाव सिद्ध अनंत सामर्थ्य वाले परमेश्वर के कर्माणी दिव्य जगत की रचना पालन प्रलय न्याय करना आदि कर्मों को तुम लोग पश्यत देखो अर्थात अच्छी प्रकार से जानो यतो व्रतानि जिस ईश्वर के सामर्थ्य से हम लोग ब्रह्मचर्यादि व्रत सत्य व्रत और न्याय आदि ईश्वर के नियमों का अनुष्ठान करने को सुशरीरधारी धारी होके समर्थ हुए हैं प्रश्न किस हेतु से हम लोग जाने कि व्यापक विष्णु के कर्म हैं क्योंकि इंद्र से सखा इंद्रियों के साथ वर्तमान कर्मों का कर्ता भोक्ता जो जीव है इसका वही परमात्मा जो अपनी व्याप्ति से पदार्थों में संयोग करने वाला दिशा काल व आकाश है उनसे उनमें व्यापक होकर रमण करने वाला एक योग्य मित्र है अर्थात सब सुखों का संपादन करने वाला है अन्य कोई नहीं क्योंकि ईश्वर जीव का अंतर्यामी है इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिए भावार्थ जिस कारण सबके मित्र जगदीश्वर ने पृथ्वी आदि लोक व जीवों के साधन सहित शरीर रचे हैं, इसी से सब प्राणी अपने अपने कार्यों के करने को समर्थ होते हैं पदार्थ संख्या एक हे सभा जैसे मैं सभा इंद्र से परमेश्वर का सदाचार युक्त सखा मित्र विष्णु हो व्यापक ईश्वर के कर्माणी संसार को बनाना पालन करना व संहार करना आदि कर्मों को देखता हुआ यत जिस विज्ञान से व्रता अपने मन में सत्य भाषण आदि नियमों को पस पशे बांध रहा रहा नियम कर रहा हूं। वैसे उसी विज्ञान से तुम भी परमेश्वर के उत्तम कार्यों को पश्च्यतः दृढ़ता से देखो कि जिससे राज्य कामों में सत्य व्यवहार के करने वाले हो भावार संख्या एक परमेश्वर से प्रीति तथा सत्याचरण के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव को देखने के योग्य नहीं हो सकता है न वैसे हुए बिना राज्य कर्मों को यथार्थ न्याय से सेवन कर सकता है न सत्य धर्माचार से रहित जन राज्य बढ़ाने को कभी समर्थ हो सकता है पदार्थ संख्या दो ये मनुष्य जो ईश्वर इंद्रस्य परम ईश्वर की इच्छा करने हारे जीव का उपयुक्त आनंद देने वाला सखा मित्र के समान वर्तमान है यत जिसके प्रताप से यह जीव विष्णु हो व्यापक ईश्वर के कर्माणि जगत की रचना पालन प्रलय करने और न्यायादि कर्मो और व्रता सत्य भाषण आदि नियमों को पस पशे स्पर्श करता है अर्थात देखता व धारण करता है इसलिए इस परमात्मा के इन कर्मों और व्रतों को तुम लोग भी पश्यता देखो व धारण करो भावत क्रमांक दो जैसे परमेश्वर का मित्र उपासक धर्मात्मा विद्वान पुरुष परमात्मा के गुण कर्म और स्वभावों के अनुसार सृष्टि के क्रमों के अनुकूल आचरण करें करें और जानें, वैसे ही अन्य मनुष्य करें और जानें, इति